शांति, शांति ओ अहम रुद्रा धनुरातनोमी ब्रह्म दिवे शरवे हंत अहम जनायद द्यावा पृथ्वी आगवेशम शांति शांति शांति हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं और इस सूक्त का नाम वाघाभृणी है इसका ऋषि भी वाघाभृृणी है उसका देवता भी वाघाभृणी है और इसमें ज्ञान का जो स्वरूप है परमेश्वर का जो ज्ञान है वो साक्षात परमेश्वर की शक्ति है और इस परमेश्वर की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा इस मंत्र में की गई है अहम रुद्राय धनुरातमोमी ब्रह्म विशेष रवे हंतवाऊ उस व्यक्ति को मैं अपने धनुष बान से मार डालती हूँ जो ज्ञान का ब्राह्मण का द्वेश करने वाला होता है हंतवाऊ तो जनाय अर्थात उसके लिए संघर्ष करती हूँ क्योंकि ज्ञान जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता है आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप योग दर्शन कभी सुनते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ एक रोचक सिद्धांत है कि वो ये कहता है जहा पहले पाद में हम ईश्वर की परिभाषा करते हैं और ये कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः तो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे जो अपरामृष्ट है इसकी व्याख्या का यहाँ विषय नहीं है इसको फिर किसी समय चर्चा मिलेंगे तो जो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे जो अछूता है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है तो इस पुरुष विशेष की इन, इनके अतिरिक्त कौन सी विशेषता है तो वहाँ अगला सूत्र वो कहता है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम अर्थात तो ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला केवल एक गुण है और ये गुण यदि किसमें भी हो जाए तो वो ईश्वर हो सकता है और वो अपेक्षा से किसी के मुकाबले में ईश्वर होता है जो हमसे ज्यादा जानता है हम उसे अपना ईश्वर मानते हैं उसको अपने से योग्य मानते हैं अपना अधिकारी मानते हैं तो इसलिए ईश्वर के ईश्वरत्व का जो आधार है वह है निरतिशयम तीजम उसकी सर्वज्ञता जो है उसकी सर्वज्ञता जो है ईश्वर के ईश्वरत्व का मुख्य कारण है अर्थात उस ईश्वर को ईश्वर बनाने की जो योग्यता है वो उसकी सर्वज्ञता है और यदि सर्वज्ञता गुण न हो तो उसको कोई ईश्वर नहीं कह सकता इसलिए कोई आपसे कहे कि ये ईश्वर है ये ईश्वर है ये ईश्वर है तो आप उसकी कसौटी है क्या उसमें कुछ जानने की सब कुछ जानने की क्षमता है पहले तो जिनको हम ईश्वर कहते हैं उसमें कुछ भी जानने की क्षमता नहीं है और कुछ जानने की क्षमता है तो सब कुछ जानने की क्षमता नहीं है तो सब कुछ जानने की क्षमता पैदा कैसे होती है तो वो कहता है सब कुछ जानने की क्षमता मुझ में क्यों नहीं है किसी और में क्यों नहीं है क्योंकि जानने की क्षमता तो है और जानने की क्षमता है तो सब कुछ जानने की क्षमता क्यों नहीं है तो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ मुझे यहाँ की जानकारी होती है मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में जानता हूँ जो मैंने सुना है उसके बारे में जानता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है उसके बारे में जानता हूँ लेकिन जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं जिसके बारे में मैंने कभी देखा नहीं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं जिसको मैंने कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में मैं नहीं जानता तो फिर उसको कौन जान सकता है जो जो सब जगह देख सकता है वो सब कुछ जान सकता है जो सब कुछ सुन सकता है वो सब कुछ जान सकता है जो सब कुछ जानने की योग्य बुद्धि रखता है वो सब कुछ जान सकता है तो उसके सब कुछ जानने का जो सबसे बड़ा कारण है उसका सब जगह होना एक मनुष्य कुछ बहुत अधिक नहीं जान सकता जो थोड़ा बहुत जानता है वो जहाँ है वहां के बारे में जानता है और जो जहाँ नहीं है वहाँ के बारे में नहीं जानता तो परमेश्वर उसको क्यों जानता है जिसको मैं नहीं जानता इसलिए कि मैं जहाँ हूँ मैं केवल वहां की जानता हूँ और परमेश्वर सब जगह है इसलिए सब जगह की जानता है इसलिए मनुष्य हम ये समझ सकता है कि उसके अज्ञान का कारण क्या है और परमेश्वर के ज्ञान का कारण क्या है परमेश्वर के ज्ञान का कारण है उसका सब जगह होना इसे हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है वो सर्वव्यापक है इसीलिए सर्वज्ञ है क्योंकि वो जग है। सब जगह है इसलिए सबकी जानता है सब के बारे में जानता है सब कुछ जानता है और सब कुछ जानता है तो ज्ञान हमारा सामर्थ्य है शक्ति है ताकत है तो इसलिए वह सर्वशक्तिमान है अर्थात ये जो तीन बातें हैं वो ईश्वर सर्वव्यापक है वो ईश्वर सर्वव्यापक होने से ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ होने से ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ये जो सर्वशक्तिमता है ये ईश्वर को ईश्वर बनाती है और वो आती किससे है वो सर्वज्ञता से आती है वो सर्वज्ञता ज्ञान का उत्कर्ष जो है वो उसको बड़ा बनाता है इसलिए जिस मनुष्य में जितना अधिक ज्ञान है उसे भी हम उतना ही बड़ा मानते हैं निरुक्त ने एक बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है पारोवरी विष्सु खलु बहुया विद्यो प्रशस्तियों भूती कहता है कि जानने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन जो जानता है तो जो आर पार जानता है पारोवरीय जो किसी शास्त्र का आर पार देखा है जैसे किसी नदी को किसी ने आर पार जाना है देखा है किसी समुद्र के आर पार कोई तो गया हुआ है तो वो कह सकता है कि मैं समुद्र के बारे में जानता हूँ तो वैसे ही कोई नदी के आर पार गया है तो वो जानता है कि नदी का विस्तार क्या है नदी की गहराई क्या है तो वो जानता है वैसे ही ज्ञान के बारे में है कि जो ज्ञान कहता है पारोवरियल और वहां भी यदि बहुत सारे ज्ञानवान बैठे हैं सब एक से एक ज्ञानी हैं तो वहाँ भी जो सबसे अधिक ज्ञानी है जो सबसे अधिक ज्ञानी है वही सबसे बड़ा कहलाता है वही सर्व इसीलिए ईश्वर ज्ञान के कारण बड़ा है तो हमारे समाज में और हमारे देश में जो प्रतिष्ठा होती है वो इसलिए ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है इसीलिए ज्ञानी की प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में एक सुंदर चीज सूक्ति है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य थे अर्थात कोई विद्वान है तो किसी भी देश में चला जाए किसी भी स्थान में सब चला जाए कहीं भी चला जाए सब लोग उसकी विद्वत्ता का आदर करते हैं उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं उसकी विद्वत्ता का उपयोग करते हैं लेकिन राजा बहुत बड़ा है शक्तिशाली है किन्तु अपने देश के बाहर उसकी कोई कीमत नहीं होती उसका कोई मूल्य नहीं होता उसका अधिकार वहाँ चलता नहीं है इसलिए विद्वान जो है वो राजा से भी बड़ा है राजा से बड़ा मात स्वीकार किया गया है तो क्योंकि वो ज्ञानवान है ज्ञान के कारण से तो यहाँ पर कहा गया है मंत्र में अहम रुद्राय धनुरातनोमी ब्रह्मद्विशे शरवे अहम जनाय समृणोमी कहता है कि जो मनुष्य हैं वो संघर्षशील हो जाए या के साथ संघर्ष करने में तत्पर हो जाएं, युद्ध करने में समर्थ हो जाएं, अर्थात ऐसे लोगों के साथ कभी युद्ध भी करना पड़े संघर्ष करना पड़े उनके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो उसको कभी पीछे नहीं हटना समदम समणोमी अहम दयावा पृथ्वी आविवेश इसका जो अंतिम चरण है अहम दयावा पृथ्वी आविवेश ये उसी उसी बात को तो कह रहा है कि वो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने से वो सर्वशक्तिमान है इसलिए इस पंक्ति के द्वारा उसने एक बात कही अहम दयावा पृथ्व्या विवेश मैं दूलोक और पृथ्वीलोक के अंदर व्याप्त हूँ अर्थात जो परमेश्वर की वाणी है परमेश्वर का ज्ञान है परमेश्वर का सामर्थ्य है वो केवल एक स्थान पर नहीं दिखाई दे रहा वो हमको सभी स्थानों पर दिखाई दे रहा है और वो सभी स्थानों पर हम उसके सामर्थ्य की कल्पना कर सकते हैं उसको देख और जान और समझ सकते हैं जिरण सूक्त का एक बहुत सुंदर मंत्र है येमी हिमवंतो महिवा युद्रम रसया सहाहू य से माँ प्रदेशो यस्य कस्मयी देवा देवाय विषा विधेम यहाँ कहा गया है कि उसका रूप जो प्रजापति है हम उसकी समर्पण के द्वारा स्तुति करें उसकी समर्पण के द्वारा पूजा करें कैसे करें उसकी वो बता रहा है उसकी योग्यता उसका सामर्थ्य उसका स्वरूप वो कहता है यशसे में हिमवंतो महित्वा जो बड़े बड़े हिमवान हैं बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उसके उसको बता रही हैं उसकी महिमा को बता रही हैं उसकी महानता को बता रही है उसके सामर्थ्य को बता रही है यशसे हिमवंतो महित्वा युद्रम रसया चाह ये समुद्र जिसकी गहराई को बता रहे हैं सरित जिसकी गंभीरता को बता रहे हैं जिसके विस्तार को बता रहे हैं यस्य महित्वा समुद्रम ये मी हिमवंतो यस्य बाहु उसकी भुजाएं कितनी हैं, कितनी विस्तृत हैं, तो कहता है ये दिशाएं जितनी विस्तृत हैं, अर्थात जब हम खड़े होते हैं और अपने हाथों को फैलाते हैं तो कब तक फैला सकते हैं तो जितने खाली जगह में है जितनी दूर तक दिशाएं हैं तो हमारी दिशाओं में तो हाथ हमारे हाथों तक ही फैलते हैं वो दिशाएं तो उससे बड़ी हैं तो परमेश्वर के हाथ कितने बड़े हैं जितनी बड़ी ये दिशाएं हैं जितनी दूर तक ये गई हुई हैं परमेश्वर के उतने ही दूर तक गए हुए हैं हम संध्या के मंत्रों में इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पढ़ते हैं कि वो छों दिशाओं में जब हमारा मन चलता है कि ये प्राची में गया है ये प्रतीकी पश्चिम में गया है ये दक्षिण में गया है ये उत्तर में गया है ये ध्रुव नीचे गया ये ऊर्ध्व ऊपर गया अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य को जब हम सब ओर से जाता हुआ देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि वो सब जगह है तो हम दयावा पृथ्वी आविवेश वो दूलोक हो चाहे पृथ्वी लोक हो वो दोनों ही स्थानों पर वो सभी स्थानों पर विराजमान है तो वो आ इसमें जो विशेष प्रयोग है आ हम तो कहीं चलते हैं तो उसके ऊपर चलते हैं हम करते हैं तो उसके बाहर करते हैं कोई चीज होती है तो हमारे बाहर होती है हमारे ऊपर होती है हम न वस्तु के अंदर हो सकते हैं और न वस्तु हमारे अंदर हो सकती है लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इस वो इससे अलग है इससे विचित्र है हम किसी वस्तु के अंदर नहीं जान सकते यदि किसी के मनुष्य के अंदर नहीं जान सकते तो वो क्या सोच रहा है इसका हमें पता नहीं चलता है उसके अंदर की परिस्थिति अच्छी है बुरी है हमें पता नहीं चलती है उसका बल कितना है हमें नहीं मालूम पड़ता है यही स्थिति उसके साथ होती है लेकिन परमेश्वर सब में क्योंकि व्याप्त तो होके रहता है ये व्याप्त तो होने से जो सामर्थ्य बनता है अंदर से जो ताकत आती है अंदर में जो ताकत रहती है वो परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत है अर्थात वो केवल मंदिर में नहीं रहता मस्जिद या गिरजाघर में नहीं रहता वो पहाड़ में पानी में नहीं रहता वो किसी किताब में नहीं रहता वो तो सब इनके अंदर रहता है तो अंत्यावा पृथ्वी आ विवेश ये विवेश अर्थात वो इतना सूक्ष्म है इतना ताकतवर है इतना तीक्ष्ण है कि वो सब वस्तुओं को भेद कर, कर उनके अंदर से जा रहा है तो ये जो बात है जिसको हमने पीछे एक मंत्र में जाना था देखा था कि ईशा वास्मिदम सर्वम यत जगत्याम जगत तो वहाँ यही हमने देखा था कि उसकी जो उपस्थिति है वो कैसी है वो अंदर तक बाहर बाहर से तो आच्छादित है और अंदर से प्रविष्ट है जैसे जल जो है किसी रुई में कपड़े में अंदर तक प्रविष्ट कर जाता है जल मिट्टी के अंदर देर दूर तक चला जाता है वैसे ही उसकी व्याप्ति परमेश्वर की जो दूलोक और पृथ्वीलोक है आविवेश विश प्रवेश अर्थात उसके अंदर प्रविष्ट हुआ हुआ है देर तक उसके बिना कोई स्थान खाली नहीं है जब उसके स्थान उसके बिना कोई स्थान खाली ही नहीं है तो कोई चीज छिप जाएगी कहाँ कोई उसकी नजरों से बचेगी कैसे आज तो शत्रु हमारी दृष्टि उससे अपने को बचाता है हमारी दृष्टि से छिपता है हमारी दृष्टि से ओझल होता है क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है हमारी हमारी ज्ञान हमारी बुद्धि सीमित है हमारा बल सीमित है तो इस सीमितता के कारण से हम जो है अपने आप को उतना नहीं कर पाते जितना जो सब जगह विद्यमान है वो करता है तो उसे करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है तो ईशा वाक्य निदम ये सारा का सारा जो है संसार ये उस ईश्वर से अथा वहा उसके द्वारा क्या है वाक्यम उसने अपने अंदर ढक रखा है दबोच रखा है उठा रखा है और वो जितना बाहर से उसके प्रति दबाव बनाने वाला आच्छादन करने वाला ढकने वाला उसकी रक्षा करने वाला है उतना ही वो उसके अंदर से भी है और उसके वो अंदर भी है और बाहर भी है सारा संसार जो है परमेश्वर के अंदर है और किंतु परमेश्वर केवल संसार के, के अंदर नहीं है परमेश्वर संसार के बाहर भी है किंतु संसार परमेश्वर से बाहर नहीं है तो इसलिए जो संसार है वो परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली बनता नहीं बन सकता नहीं क्योंकि वो चेतन होने पर भी और जड़ होने पर भी जो जड़ पदार्थ है उनमें भी और इस दू और पृथ्वीलोक में रहने वाले जितने चेतन हैं उनमें भी वो ऐसा नहीं है कि केवल चेतन में व्याप्त है वो ऐसा नहीं है कि केवल जड़ में व्याप्त है वो जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त है और जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त है तो इसलिए उसके सामर्थ्य की असीमता उसके सामर्थ्य की हमसे अधिकता बहुत स्पष्ट प्रतीक होती है इसलिए कहा गया है कि हम दयावा पृथ्वी आ विवेशक कोई ये समझे कि कोई मुझसे बच जाएगा वो कोई मुझसे छिप जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि हम जब भी कोई अपराध करते हैं किसी को भी शत्रु मानते हैं किसी से भी हम डरते हैं तो हम उससे बचने का उससे छुपने का यत्न करते हैं और अपने को उसकी नज़रों से बचाने का यत्न करते हैं लेकिन जिसकी नज़र ही इतनी पहनी है तो हम कहीं भी जाएं तो वह हम बच नहीं सकते हम अपने को उसकी नजरों से कहीं छुपा नहीं सकते तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं हमारी हमारी जो सामर्थ्य है हमारी जो शक्ति है उसके सामने कितनी तुच्छ है कितनी कम है इसलिए कोई ये अनुचित कार्य करे और अनुचित कार्य करने के बाद अपने को उससे बचा भी ले ऐसा संभव नहीं है तो इस मंत्र में जो बात कही कही गई कि अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्म दिशे शरवे हंत वाहु अहम जनाय समृणोमी अहम दयावा पृथ्वी आविवेश इस मंत्र का भावार्थ बना कि जो नाश करने वाले लोग हैं अज्ञानी लोग हैं उनको हमें नष्ट कर देना चाहिए उनके लिए संघर्ष और संग्राम करना पड़े तो करना चाहिए तो जैसे परमेश्वर ज्ञान की रक्षा करता है और अज्ञानियों की अर्थात जो गलत व्यवहार करने वालों की नियम के तोड़ने वालों की अनुचित व्यवहार और आचरण करने वालों की परमेश्वर के विधान संविधान को न मानने वालों की जैसे वो उनको नष्ट कर देता है उनकी शक्ति को समाप्त कर देता है तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर का अनुयायी होते हुए ज्ञान का समर्थक होना चाहिए ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए और ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए तो इस ज्ञान की वृद्धि के लिए वेद उपदेश दे रहा है हम सदा ज्ञान के समर्थक बने ज्ञान के पोषक बने ज्ञान को बढ़ाने वाले बने हम कभी ज्ञान के विरोधी न बने हम कभी ज्ञान से विपरीत आचरण करने वाले न बने ये इस मंत्र का हमें उपदेश है और इस पूरे सूख में यही सबसे मुख्य भाव है कि ज्ञान ही सगौर फैला हुआ है और ज्ञान ही उस परमेश्वर का स्वरूप है ज्ञान ही उसकी वाणी है ज्ञान ही उसकी शक्ति है इसको हमें मानना जानना चाहिए ओ... ओ...